जब से विक्रांत के अदृश्य शक्ति का सिस्टम अपडेट ही हो गया है तब से यह अचानक से सक्सेस रेट के बारे में नहीं बताता था अब विक्रांत बड़े आराम से अपने चालीस इस प्रतिशत का सक्सेस रेट दिखाई पड़ रहा था जबकि सिस्टम में दाई तरफ नीचे की ओर डिवाइस बार में दो लिखा हुआ नजर आ रहा था डिवाइस बार को खोलने पर पता चला कि विक्रांत को दो अदृश्य एयरक्राफ्ट मिले हुए थे ये दूसरी बार था जब विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से एयरक्राफ्ट दिया गया था, विक्रांत इस टूल के मिलने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था पिछली बार इसी टूल की मदद से उसकी जान बच सकी थी और तब से ही विक्रांत इस खास टूल के मिलने का इंतजार कर रहा था अब विक्रांत इस टूल के मिलने से बहुत खुश हो रहा था ऐसा लग रहा था कि अदृश्य शक्ति उसके मन की बात सुन रही थी और शक्ति ने विक्रांत की इच्छा पूरी कर दी थी अब, मतलब अब विक्रांत अपने अगले दिन के कोडव को जान सकता था लेकिन चूंकि विक्रांत पिछले कुछ दिनों से काफी थका हुआ था और उसको उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी ऐसे में वो इस वक्त सिर्फ आराम करना चाहता था उसे पता था कि नए कोडवट के साथ ही पहली भी मिलेगी और फिर नई पहली के साथ नया डुप्लीकेट टास्क नहीं अभी मुझे आराम करना है विक्रांत ने सोचा कि पहले मैं आराम कर लेता हूँ और जब एकदम फ्रेश फील करने लगूंगा तभी मैं ये नया कोडव लूंगा वैसे अदृश्य शक्ति द्वारा दिया जाने वाला डुप्लीकेट टास्क काफी अच्छा होता था लेकिन अभी विक्रांत को आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी शरीर को सिर्फ काम नहीं बल्कि आराम करने की भी जरूरत होती है इसलिए विक्रांत ने पहले थोड़ी देर तक आराम करने का निश्चय किया सबसे पहले उसने बाथरूम में जाकर शावर लिया और फिर बेड पर सोने के लिए चला गया लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने बहुत तरह की घटनाओं का सामना किया था ऐसे में उसका माइंड स्टेबल नहीं था इन दिनों में वो जिन जिन लोगों से मिला था उन सब का ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था इस वजह से वो बहुत असहज हो रहा था और बेड पर लगातार करवट बदलता रहा था उसे नींद नहीं आ रही थी वो अभी भी सोमेश के ख्याल से बाहर नहीं निकल पा रहा था विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर कोई इंसान इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है आखिर कोई इंसान खुद की जान देते वक्त भी कितना मुस्कुरा सकता है विक्रांत की आंखों में अभी भी वो सीन तैर रहा था सोमेश छत पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसे आगे बढ़ने का चैलेंज दे रहा था विक्रांत उस सीन को याद करके काफी भावुक हो रहा था वो खुद को सोमेश की जगह पर रखकर उस सिचुएशन में उसके मन की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था सुमेश का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा विक्रांत को सोने नहीं दे रहा था वो चाहकर भी अपना ध्यान उसके ऊपर से नहीं हटा पा रहा था विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसका दिमाग बार बार सुमेश के बारे में ही सोचने लगता है वो चाहकर भी क्यों सुमेश के ख्याल से नहीं निकल पा रहा था ना जाने क्यों को ऐसा लग रहा था, था। उसकी आंखें जिस तरह से विक्रांत को देख रही थी लग रहा था कि वो उसे कुछ बताना चाहता था एक बात तो साफ थी सुमेश की आंखों में मौत का जरा सा भी खौफ नहीं दिखाई पड़ रहा था वो निडर होकर मौत के दरवाजे पर खड़ा था रात काफी हो चुकी थी विक्रांत को बिस्तर पर लेटे हुए भी काफी वक्त हो चुका था लेकिन विक्रांत की आंखों में अभी भी नींद अपना घर नहीं बना सकी थी वो इधर उधर करवट बदलता व काफी देर तक पड़ा रहा फिर विक्रांत पानी पीने के लिए अपने बिस्तर से उठकर बाहर आया। बाहर आने पर पता चला कि मौसम अचानक से काफी बदल चुका था तेज हवाएं चलने के साथ बारिश के हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी रात के समय ठंडी हवाएं चलने से थोड़ा ठंडी का एहसास हो रहा था कमरे की खिड़कियाँ खुली हुई थी जो कि तेज हवाओं के चलने से बार बार खुल और बंद हो रही थी विक्रांत ने खिड़की को बंद कर दिया और फिर उसने से नींद आने के लिए संघर्षी कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था की आखिर उसे कौन सी बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है पिछले दो दिनों के भीतर उसने दो मर्डर केस सोल्व किए दो मर्डर काफी अलग किस्म के थे एक तो पैसे और जायदाद के लालच में मर्डर किया गया था तो दूसरा बदले और शक में धोखे की कहानी थी पहले तो एक सस्पेंडेड पुलिस वाला जो कि अपने परिवार की जरूरत को पूरी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुका था फिर वो लड़का जिसने प्यार में धोखा मिलने के बाद अपने ही भाई को झूठे मर्डर केस में फंसा डाला था और फिर वो लड़की मोहनी पहले भले ही टीना के मर्डर में सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं थी विक्रांत इन दोनों मर्डर केस से जुड़े लोगों से मिला था और शायद उनकी कहानियां भी इस वक्त विक्रांत को सुनने ही दे रही थी पहले तो एक सस्पेंडेड पुलिस वाला जो कि अपने परिवार की जरूरत को पूरी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुका था फिर वो लड़का जिसने प्यार में धोखा मिलने के बाद अपने ही भाई को झूठे मर्डर केस में फंसा डाला था और फिर वो लड़की मोनी मोनी भले ही टीना के मर्डर में सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं थी लेकिन उसका इस मर्डर में बहुत बड़ा रोल था अगर उसने अंकित तलवार के इमोशन के साथ न खेला होता उसे धोखा ना दिया होता न तो अंकित कभी अपने भाई की गर्लफ्रेंड का मर्डर करता और न ही कभी उसका भाई जेल जाता मोहनी की वजह से अंकित का पूरा परिवार बिखर गया था इसमें कोई शक नहीं है भले ही अंकित ने जो किया था वो बहुत गलत था और इसके लिए उसे सख्त सजा भी मिलनी चाहिए कभी भी किसी इंसान को गुस्से में आकर किसी को नुकसान पहुंचाने का कदम उठ नहीं उठाना चाहिए अंकित ने जो गुनाह किया अब उसकी सजा तो उसे मिल ही रही है लेकिन मोहनी का क्या उसने जो किया उसका हिसाब कौन करेगा उस जुर्म के लिए तो कानून में कोई सजा ही नहीं है शायद अब भगवान ही मोहनी के कर्मों की सजा उसे देगा ओ ये तो सुबह होगी विक्रांत का ध्यान अचानक से कमरे में आ रहे उजाले पर पड़ा कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और फिर ऑफिस में दिन भर विक्रांत को बहुत सारा काम करना था अभी तक विक्रांत सो भी नहीं सका था पता नहीं कैसे वो आज सब कुछ मैनेज करेगा मोह ने ये लड़के गजब की है इसकी किस्मत कितनी सही है पहले इसने पैसे और बंगले की लालच में अंकित से दोस्ती की फिर जब उसने देखा कि अंकित का भाई रोहन एक्टर है और उसके पास पैसे के साथ रूप भी है तब यह अंकित को छोड़कर रोहन के पास चली गई और फिर जब रोहन को जेल हुई तब इसने खुद से दुगने उम्र के मिस्टर मेहता के साथ पकड़ लिया अब ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि वो मिस्टर मेहता के पास क्यों गई आखिर कोई पैसे और दौलत के लालच में इतना ज्यादा स्वार्थी कैसे हो सकता है सच में ये लड़की कितनी सेल्फिश थी और आज के जमाने में ऐसे लोगों का भगवान भी कितना साथ देते हैं सोचो अब मिस्टर मेहता हॉस्पिटल में पड़े वो चंद दिनों के मेहमान ऊपर से मेहता साहब की दोनों बेटियों का भी मर्डर हो चुका है और मर्डर करवाया भी किसने मेहता के भाई ने मतलब उसने अपने लिए खुद ही कुआ खो डाला वरना बोभी तो मेहता की में शामिल था और अगर वो ईमानदारी से रहता तो पक्का था कि उसे भी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी जरूर मिलती लेकिन लालच के चक्कर में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया और अब उसके इस जुर्म के चक्कर में फायदा हुआ मोहनी का इसके तो दोनों हाथ में लड्डू हुए इधर सूरज मेहता के हॉस्पिटल में मौत होगी उधर रवि मेहता जेल जाएगा अब ले दे के मेहता इंडस्ट्री की इकलौती मालकिन बची मोहनी वो अकेले राज करेगी मोहनी के लिए तो ऐसा हो गया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी सच में किस्मत हो तो ऐसी ये सब सोचते हुए विक्रांत को अंकित की कही हुई बात याद आ गई वो कह रहा था कि मोहनी बहुत शाति लड़की है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है अंकित वो पूरे विश्वास के साथ कह रहा था कि मेहता की दोनों बेटियों के मर्डर का कॉन्ट्रेक्ट मोहनी नहीं दिया रहा होगा क्या अंकित की बातों को सच्चाई हो सकती है तो क्या अगर देखा जाए तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के गेम में फायदा सिर्फ मोहनी का ही हो रहा है और जिस तरह से सुमेश खुद की जान देने के लिए उतावला हो रहा था वो थोड़ा अजीब नहीं था सोचो तो कोई किलर पहले तो किसी लड़की का मर्डर करने के लिए डेंटल हॉस्पिटल जाता है सोचने वाली बात है कि मर्डर करने के लिए कोई इतनी भीड़ वाली जगह क्यों चुनता है चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि सुमेश का प्लान यही था कि वो मर्डर करके खुद को पुलिस के हवाले करने वाला था और फिर वहाँ पर गवाही देकर मोहनी को फंसाने वाला था लेकिन अगर ऐसा था तो वो डेंटल हॉस्पिटल से क्यों भागा वो भागकर पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गया और अगर पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता था तो फिर वो विक्रांत को देखकर भागा क्यों मतलब वो थोड़ी देर तक भागने के बाद खुद को आसानी से पकड़वा भी तो सकता था दूसरी चीज उसने मेहता सिस्टर्स को डेंटल हॉस्पिटल की छत से धक्का देकर गिराया था हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में भी सोमेश का चेहरा जरूर आया रहा होगा ऐसे में अगर वो चाहता तो बड़े आराम से अपने घर पर जाकर बैठ सकता था और वहां पर पुलिस के आने का इंतजार कर सकता था लेकिन फिर भी वो भाग रहा था फिर भागने के बाद ऐसे जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालना मरने का कोई खौफ ना होना कहीं इन सब के पीछे कोई और कहानी तो नहीं है इन सच में इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में मोहनी इन्वॉल्व तो नहीं है विक्रांत को अच्छे से याद था कि जब वो सुमेश के पीछे भाग रहा था तब सुमेश के पास अपनी जान बचाकर भागने का कई बार मौका आया था लेकिन फिर भी वो नहीं भागा ऐसा लग रहा था कि वह जान खुद को पुलिस के हाथों में पकड़े जाने का इंतजार कर रहा था और भागते समय ऐसे कई मौके आए जहां पर सुमेश की जान जा सकती थी और फिर भी वो तनिक भी नहीं घबराया अंत में उसकी मौत हो गई और फिर उसके मरने की वजह से वो सबूत सामने आया वो वीडियो रिकॉर्डिंग हे भगवान कहीं कहीं वो अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ उछाया ऐसा तो नहीं कि उस वीडियो को सुमेश की जान बचाने के लिए बल्कि किसी और मकसद से रिकॉर्ड किया गया था